आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन नाइन्टी रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ मुकेश कुमार मोदी जी हैं जो बीकानेर से पधारे हुए है और विशेष एंटी करप्शन में अपनी सेवा देते हैं आइए उनसे बात करते हैं वो किस तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं उनसे ही जानते हैं आप सभी की तरफ से मुकेश कुमार मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद धन्यवाद मैं बीकानेर एंटी करप्शन कोर्ट में एज ए लिपिक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करता हूं मेरा मुख्य कार्य जो है वो जज साहब के पास बैठ कर केसेज जो चलते हैं कोर्ट में उनमें जो गवाह आते हैं विटनेस आते हैं उनके द्वारा दिए गए बयान या स्टेटमेंट जिन्हें कहें उनको मैं टाइप करता हूं ये मेरा मुख्य कार्य है जी बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि एंटी करप्शन ये अच्छे में शब्द जो है इसका क्या अर्थ होता है थोड़ा सा डिफाइन डिटेल में बताइए एंटी करप्शन का मूल अर्थ है भ्रष्टाचार निवारण हम देख रहे हैं कि समाज में आज भ्रष्टाचार बहुत जड़ों तक फैल चुका है समाज में और जो भी सरकारी कार्यालय हैं हम एक आम व्यक्ति अपना कार्य करवाने के लिए जाता है तो उसे विभिन्न विभिन्न प्रकार की इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि एक कार्य जो है विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है और प्रत्येक चरण पर उसे किसी न किसी प्रकार से प्रलोभन जो है वो देना पड़ता है या जो सरकारी कर्मचारी है जी। वो किसी न किसी प्रकार की सुविधा की मांग करता है अपने अपने तरीके से तो इस कारण जो है उसका काम जो है आ, कभी कभी रुक जाता है या देरी से होता है तो इस परेशानी का जो सामना वो करता है तो इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है आ, सरकार द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो का गठन किया गया है जिनके द्वारा इस प्रकार के भ्रष्ट करने वाले कर्मचारियों को पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उन व्यक्तियों को जो है एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाता है जिन पर वहां मुकदमा चलता है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह का एंटी करप्शन का क्या मतलब होता है और किस तरह से ये काम आगे बढ़ता है एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत जो है जो भी इस तरह की बातें आती हैं तो फिर उसके ऊपर केस चलता है तो क्या ये केस जब चलता है किसी व्यक्ति के ऊपर तो कितना समय में ये निपटारा करते हैं इसको यह निर्भर करता है कार्य की अधिकता पर और केस की केस कैसा है यदि केस में कुछ पेचीदगियाँ हैं कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो बड़े बड़े मात्रा में होते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है बयान रिकॉर्ड करने में भी नहीं, नहीं, और समय समय पर निर्भर करता है कि कितने गवाह हैं केस में और केसों की तादाद कितनी है उस कोर्ट के अंदर तो ये तो निर्भर करता है व्यवस्था पर लेकिन एक केस का लगभग औस्तन जो है डेढ़ से दो साल के बीच उसका निस्तारण लगभग हो जाता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुकेश मोदी जी मुझे बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे आएँ मैं अपने पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने कोर्ट में जो वैकेंसी निकली तो उसमें मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम दिया वहाँ से मैंने क्लियर करके पास करके मैं इस सेवा में आया और वर्तमान में मुझे 19 साल से अधिक समय हो चुका है मैं इस न्याय विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ अच्छा इसमें एंट्री कैसे मना एग्जाम्स वगैरह कौन से किस टाइप के होते हैं एग्जाम इसमें मूल रूप से जो है भाषा का ज्ञान आवश्यक है हिंदी और अंग्रेजी का उसी स्तर पर जो है परीक्षाएँ होती हैं जिसमें भाषा पर हमारी जो है पकड़ अच्छी हो प्लस जो स्थानीय जो एक नॉलेज है ज्ञान है हुँ, उसका हमें नॉलेज हो प्लस थोड़ा सा कानून के संबंध में भी हमें कुछ ज्ञान होना चाहिए इसके साथ साथ टंकण का कल, कला जो है वो भी इसमें अनिवार्य है टंकण माना टंकण कला माना कि जो हम टाइप करते हैं लेटर वगैरह उसका हमें ज्ञान होना चाहिए टंकण विधि टाइप करने की कला अच्छा आप जब टाइप करते हैं वो तो बोला जाता है और बोलते बोलते आप टाइप करते उतनी स्पीड होती है बिल्कुल होती है तारतम्य बना रहता है क्योंकि जो गवाह बोलता है उसको हम भी सुनते हैं और जो अधिकारी जो जज होता है वो भी सुनता है और वो ए, ए, एक सेट लैंग्वेज में डिक्टेट करता है जज ज़। अच्छा जज जज डिक्टेट करता है के डिक्टेशन के आधार पर हम उसको टंकण करते हैं अच्छा, च्छा, क्योंकि गवाह जो होता है वो रीजनल लैंग्वेज में भी अपना आंसर दे सकता है मारवाड़ी में या जो लोकल लैंग्वेज वो यूज करता है तो वो लैंग्वेज जो है भाषा जो है वो टंकड़ नहीं होती है उसको एक विधिवत रूप से जो उसका शाब्दिक अर्थ बना करके उसको डिक्टेट किया जाता है जिसे हम टाइप करते हैं हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो उस हिसाब से जैसे जैसे चलता रहता है और आप टाइप करते जाते आ, हैं उसी के साथ साथ चलता रहता है एक साथ कोड पूरा हो गया आपका पेपर बाहर पूरा बाहर नहीं वो टाइप, होता, टाइप होता है जाता है फिर उसको क्या करते हैं उसको फिर आ, प्रिंट बाद में कंप्लीट होने के बाद में उसको प्रिंट ले लिया जाता है अच्छा। फिर उसके बाद गवाह जो होता है उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं और उसके बाद में न्यायिक अधिकारी जो जिसको जज कहते हैं वो अपने हस्ताक्षर के द्वारा उसको प्रमाणित करता है अच्छा अच्छा और उसी समय यह भी डिसीशन लिया जाता है कि नेक्स्ट टाइम आपका कब कोर्ट पेशी होगा ऐसा हाँ प्रत्येक तारीख पर कुछ निश्चित गवाह बुलाए जाते हैं एक दो निर्धारित किए जाते हैं कि उन गवाओं के उस दिन बयान होंगे उन गवाओं के बयान होने के पश्चात उस केस में जो बचे हुए गवाह हैं उनमें से जिन गवाओं को बुलाना है उनके लिए आगे की तारीख तय की जाती है इस प्रकार धीरे धीरे तारीख बाय तारीख इस प्रकरण का इस तरह से विचारण किया जाता है हाल ही में आप जिस जिस जगह पर आप कर रहे हैं काम वहाँ पर कितने केसेस दिन में आते हैं वहाँ आ, कुल जो लंबित प्रकरण हैं लगभग सौ के बराबर हैं निर्धारित संख्या मुझे याद नहीं है लेकिन लगभग सौ के आसपास हैं और दैनिक जो है कम से कम चार पाँच चार या पाँच केस जो होते हैं वो गवाहों के लिए रखे जाते, जाते हैं कुछ केस ऐसे हैं जिनमें बहस होती है कुछ केस ऐसे होते हैं जिन, जिनको शुरू करना है जिन पर जो मुलजिम है उस पर उस पर चार्ज लगाना होता है इस तरह से चलता है अच्छा एक और बात मुझे बताइए जैसे कि हम लोग आ, ये एंटी करप्शन या फिर जो भी है कोर्ट के द्वारा ये चीज़ें ना हो समाज में समाज में लोगों को सही ज्ञान प्राप्त हो तो इसके लिए कुछ ऐसा सोशल वर्क या कुछ ऐसे इवेंट्स वगैरह करते हैं क्या इस प्रकार की व्यवस्था विद्वित रूप से तो नहीं है हु. लेकिन निर्णय के माध्यम से समाज को अवगत कराया जाता है कि भ्रष्ट आचरण के द्वारा या अनैतिक विधि के द्वारा जो हम राशि अर्जित करते हैं यदि हमारे ऊपर इस प्रकार का केस चलता है और उसमें हमें सजा हो जाती है तो सामाजिक स्तर पर हमारी प्रतिष्ठा जो है वो शून्य हो जाती है हम समाज में उस प्रतिष्ठित रूप से जीवन यापन नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार एक ईमानदार व्यक्ति जीवन यापन करता है तो ये सबसे बड़ा संदेश जो है जिस जब भी किसी केस में मुलजिम को सज़ा होती है तो उसका आ, मीडिया के द्वारा भी थोड़ा बताया जाता है कि इसके इस प्रकार से ये केस चला था और इसमें जो है इस व्यक्ति ने इस प्रकार से रिश्वत का आदान प्रदान किया और परिणामस्वरूप उसे इस प्रकार की सज़ा भुगतनी पड़ी और सजा होने के पश्चात जो है जो जिस विभाग में वो कर्मचारी कार्य है उस विभाग में उसकी सूचना जो है अभियोजन विभाग द्वारा भेजी जाती है जिसके पश्चात उस विभाग द्वारा उस कर्मचारी को सेवा से हटाने का आदेश दिया जाता है तो सेवा से जब वो मुक्त कर दिया जाता है तो उस पर निश्चित रूप से एक आर्थिक जो है हानि होती है संकट आता है तो जिसके परिणामस्वरूप उसको ये एहसास होता है कि मैंने जो गलती की है वो कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं करें तो ये एक बहुत मुख्य बात है कि हमें इस प्रकार के करते नहीं करना चाहिए और ईमानदारी से अपना जो है राजसेवा में अपना सेवाएं प्रदान करनी चाहिए अच्छा इसका कोई बुकलेट वग़ैरह भी मिलता है जनरली पब्लिक को इसके बारे में ज्ञान हो समझ मिले नहीं कानून है कानून भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कानून बना हुआ है हुँ हुँ। जो मार्केट में आप खरीद सकते हैं उसमें प्रावधान दिए हुए हैं कि किस प्रकार के अपराध पर क्या सजा है हुँ हुँ। इसके बारे में उसमें सब कुछ अंकित किया हुआ है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह का ये काम हो रहा है और आप बीकानेर से बिलोंग करते हैं तो बीकानेर में कितने ऐसे के ये कोर्ट वगैरह कितने हैं कुल मिलाकर बीकानेर में वर्तमान में 24 कोर्ट्स या उससे अधिक संख्या में कार्य कर रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का वहाँ पर विचारण चलता है अलग अलग चलता है सब जगह और बीकानेर में आप कब से हैं मेरा जन्म तो बीकानेर में नहीं हुआ लेकिन मूल रूप से मेरे जो पूर्वज हैं वो बीकानेर के ही रहने वाले हैं तो मेरी शिक्षा दीक्षा जो है पालन पोषण सारा बीकानेर में ही हुआ है तो बीकानेर में आप वली परिचित हैं और बहुत सारे लोग आपको जानते भी होंगे और काफ़ी समय से आप रह रहे हों तो बीकानेर की जो इतिहास है उसके बारे में कुछ ख़ास बातें जो आप जानते हैं उसके बारे में बताइए बीकानेर आज से लगभग सवा पाँच वर्ष पहले स्थापित किया गया था और जोधपुर के महाराजा थे उनके सुपुत्र राव बीका द्वारा स्थापन किया गया था तो यहाँ आने के पश्चात बीकानेर के जो एरिया है यहाँ आने के पश्चात यहाँ एक देवी है करणी माता अच्छा तो बीकाजी उनके पास पहुँचे और उनकी आज्ञा पर जो है इस स्थान पर राज्य बसाने का कार्य जो किया गया और मूल जो बीकानेर का जो नाम बना है इसके बारे में बहुत ही लाजवाब कहानी है जी जी कि जब राव बीकाजी इधर आए थे बीकानेर के एरिया में तो उन्होंने एक स्थान पर देखा कि एक पेड़ के नीचे बकरिया और शेर बैठे हैं पास पास नहीं, नहीं। और शेर जो है वो उनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा रहा है नहीं, नहीं। तो रावबिका ने सोचा कि यह स्थान शांतिपूर्ण स्थान लगता है हमें यहीं जो है अपना राज्य बसाना चाहिए लेकिन उस स्थान पर जो एक व्यक्ति रहता था उसका नाम था नेरा तो उसको कहा गया कि हमें ये स्थान चाहिए हम यहाँ पर अपना राज्य बसाना चाहते हैं तो उसने अपनी एक ही शर्त रखी कि आप अपने राज्य का जो भी नाम रखेंगे उस नाम के पीछे मेरा नाम भी होना चाहिए नहीं। नहीं। तो राव बीका के नाम से उस उसमें उस शहर उस का नाम बीका और उस व्यक्ति का नाम जो नेरा था उसको जोड़ करके बीकानेरा नाम जो है उस स्थान का रखा गया राज्य का रखा गया बाद में धीरे धीरे करके इस स्थान का नाम बीकानेर बना तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस बीकानेर शहर के बसने की और वर्तमान में मेरा जहाँ तक अनुभव है कि बीकानेर एक ऐसा शांत शहर है जहाँ आज तक कभी भी धर्म के नाम पर या किसी भी बात के नाम पर कोई प्रकार का झगड़ा नहीं हुआ है बहुत ही शांत स्थान है और इसे छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है छोटी काशी के रूप में अच्छा क्या बात? और अभी अगर हम समझे कि बीकानेर जा बनेर अगर हम लोग घूमने आए तो वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं बीकानेर में बहुत प्रकार की चीज़ें आप देख सकते हैं बीकानेर का जो जूनागढ़ पैलेस है बहुत ही सुंदर पैलेस बना हुआ है और ये एकमात्र पूरे भारत के अंदर एकमात्र ऐसा महल है जो शहर के बाहर है अच्छा शहर की जो आप जब ये श, श, शहर बसाया गया था तो इसकी जो आ, इसकी प्रजा के रहने का जो स्थान है उसका जो बाउंड्री है वो अलग था और महल जो है वो उस शहर से बाहर बनाया गया है आमतौर पर हम देखते हैं कि जो भी राज्य बने हुए हैं उन राज्यों के अंदर ही उस राजा के का महल होता है जबकि इस राज्य में राज्य की प्रजा के लिए अलग स्थान है और राज्य का जो राजा है उसका अलग महल बना हुआ है सबसे बड़ी बात यह है और इसके साथ साथ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ करणी माता का मंदिर है जो बीकानेर के महाराजा के कुल देवी मानी जाती हैं और वह स्थान पूरे विश्व में चूहों का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है चूहों का मंदिर हाँ अच्छा तो इस स्थान पर उस मंदिर में हम चूहे ही चूहे देखेंगे जो मंदिर में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है वो चूहे वो प्रसाद खाकर ही अपना जो है जीवन चलाते हैं और यह भी मान्यता है कि यदि आप उस मंदिर में जाते हैं और आप सफ़ेद रंग का चूहा देखते हैं और आप कोई मनोकामना करते हैं तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है अच्छा अच्छा तो अभी भी हैं वहाँ पर चूहे सब हाँ अभी भी हैं हाँ हाँ लेकिन वो हानि हानि नहीं पहुँचाते किसी को। किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाते और किसी प्रकार की जो बीमारी है वो भी नहीं होती आमतौर पर माना जाता है कि चूहे ने कोई चीज़ खाई है और वो हम खाते हैं तो हमें प्लेग हो सकता है या और किसी प्रकार की शारीरिक हानि हो सकती है लेकिन इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती हम्म और लोग देखने आते हैं देखने आते हैं दर्शन करने आते हैं अपना प्रसाद चढ़ाते हैं मनोकामनाएं करते हैं सब अच्छा, प्रकार का अच्छा। काम। चलिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और और कौन सी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं बीकानेर बीकानेर में।, में हम देख सकते हैं कैमल फार्म देख सकते हैं जहाँ ऊँटों पर अनुसंधान किया जाता है ऊँटों के जो भी ऊँटों का जो कैमल मिल्क जो होता है उस पर अनुसंधान किया जाता है इसके साथ साथ ही जो ऊँटों की जो फर हैं जो बाल होते हैं उनकी अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं ऊँटों के जो हड्डियां होती हैं बोन्स होती है उनके भी कुछ आइटम्स बनाए जाते हैं लोग घरों में यूज़ करने के लिए वो भी है उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के मंदिर वहाँ हैं नहीं, नहीं। और बहुत ही अच्छे मंदिर हैं बड़े विशाल मंदिर हैं जिनको हम देख करके आनंद का मतलब एक अच्छा अनुभव कर सकते हैं नहीं, नहीं। इसके साथ साथ बीकानेर से शायद शायद 50 किलोमीटर दूर कपिल मुनि का मंदिर है जहाँ बहुत वर्ष पूर्व कपिल मुनि जो आए थे उन्होंने वहाँ अपनी तपस्या की थी तो उनके उनकी यादगार में वहाँ कपिल मुनि का मंदिर है प्लस बहुत ही सुंदर तालाब बना हुआ है जहाँ समय समय पर लोग आकर के स्नान करके जो भी अपनी पूजा साधना आराधना करते हैं मुकेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बीकानेर के बारे में बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं विशेष मुलाकात और उसमें वो भी बैठे बैठे सुनते सुनते बीकानेर का जो है मन से भ्रमण कर चुके होंगे जो का मंदिर देख गए देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आपने बताएँ अलग अलग और इसका नाम जो ऐतिहासिक रूप से इसका जो नाम पड़ा उसके बारे में आपने बातें बताई बहुत ही अच्छा लग रहा है चलिए और भी बहुत सारी बातें हम मुकेश जी से करेंगे मुकेश जी वैसे लिखते भी हैं तो वो किस तरह की बातें लिखते हैं वो हम आगे सुनेंगे लेकिन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 बजता ही रहा हूं मैं घुंगू की तरह बजता ही रहा हूं मैं कभी इस पग में कभी उस पग में बजता ही रहा हूं मैं घुंगू की तरह बजता ही रहा मैं कभी कभी तोड़ा गया सौ बार मुझे फिर जोड़ा गया कभी टूट गया कभी तोड़ा गया सौ बार मुझे फिर जोड़ा गया यूँ ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं कुम्रुकी तरा ही रहा रहू मैं मेरी बात मेरे मन ही में रही मैं करता रहा और रोकी कही मेरी बात मेरे मन ही में रही कभी मंदिर में कभी मस्जिल में सजता ही रहा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 एंटी करप्शन ब्यूरो में अपनी विशेष सेवा दे रहे हैं और किस तरह का काम करते हैं वो भी उन्होंने बताया वहाँ पर वो टाइपिस्ट का काम करते हैं और जो भी गवाह या फिर जज जिस तरह की बातें होती हैं वो सारी चीज़ें वो टाइप करते हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होती हैं तो हमने उनके बारे में सुना कि क्या काम करते हैं और काफ़ी समय से बिकानेर में रह रहे हैं उनका जो शिक्षा दीक्षा और रहना बिकानेर में ही हुआ तो बिकानेर की जो ऐतिहासिक बातें हैं वो भी थोड़ी सी हमें उन्होंने बताई हैं तो आइए अब बात करते हैं वो लिखते हैं तो कब से लिखना आपने शुरू किया और क्या लिखते हैं किस तरह की बातें लिखते हैं उसके बारे में बताई मेरा मूल उद्देश्य लिखने का ये रहता है कि व्यक्ति के अंदर जो मौलिक गुण हैं वो जो है छिपे हुए हैं दबे हुए हैं क्योंकि हम सांसारिक जीवन जीते हैं तो वहाँ जिस प्रकार का जीवन शैली है उस कारण से हम मानव जीवन मूल्य जो है उनको आधार बनाकर अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं और कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि मानव जीवन मूल्यों के आधार पर जब हम कर्म नहीं करते हैं तो हमें उसका परिणाम जो है बहुत ही कभी कभी बहुत ही नकारात्मक हमें परिणाम भुगतने पड़ते हैं तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं स्वयं भी जो है आ, आध्यात्मिक जीवन मूल्यों के आधार पर अपना जीवन यापन करूं और अन्य लोगों को भी उसी प्रकार से जीवन यापन करने की प्रेरणा दूं। तो इसी विषय में मैं कुछ न कुछ लिखता रहता हूं अपने संग चिंतन मनन के द्वारा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हाल ही में आपने कुल जो चीज़ें लिखी है उसके बारे में बताइए मैंने हाल ही में ये लिखा है कि हम भगवान को हम सब याद करते हैं मंदिरों में मस्जिदों में गिरजाघर में गुरुद्वारे में और हम अपनी मनोकामनाएं भगवान के आगे रखते हैं अपना दुख जो है भगवान के आगे रखते हैं लेकिन कभी कभी भगवान भी हमें कुछ कहता है हु, हम तो भगवान को कहते ही रहते हैं हु. कि मुझे ये चाहिए मेरा ये दुख है मेरे जीवन में ये परेशानी है लेकिन कभी कभी भगवान भी हमें कुछ ऐसी बातें कहता है तो भगवान हमारे लिए क्या कहना चाहता है या क्या कह रहा है वो मैंने कुछ शब्दों में इनको ढाला है जी जी ज़रूर सुनाइए हम सुनना चाहेंगे आ तुझको मैं इतना प्यार दूँ सारी दुनिया तुझ पर वार दू पतवार तू दे दे मेरे हाथों में पतवार तू दे दे मेरे हाथों में तुझे भवसागर से उतार दूँ आ तुझको मैं इतना प्यार दूँ मेरी श्रीमत का तू हाथ पकड़ माया की मिट जाएगी जकड़ भूल जाकल युग का पतझड़ भूल जाकल युग का पतझड़ सतयुग की तुझको बहार दूँ आ तुझको मैं इतना प्यार दूँ सारी दुनिया तुझ पर वार दूँ आया हूँ मैं तेरी पुकार पर तुझे अपना बच्चा जानकर जीत ले तू माया को अगर जीत ले तू माया को अगर अपना दिल तुझ पर हार दूं आ तुझको मैं इतना प्यार दूं सारी दुनिया तुझ पर वार दूं विनाशी सुख की आस न कर किसी देहधारी से प्यार न कर मुझको बना ले हम सफर मुझको बना ले हम सफर सुख शांति भरा संसार दूँ आ तुझको मैं इतना प्यार दूँ सारी दुनिया तुझ पर वार दूँ तू मेरे कहने पर ही चल खुद को ले तू पूरा ही बदल रात ये दुख की जाएगी ढल रात ये दुख की जाएगी ढल खुशियों के तोहफे हजार दूँ आ तुझको मैं मैं इतना इतना प्यार प्यार दूं दूं सारी दुनिया तुझ पर वार दूं। आ तुझको दूं बहुत ही अच्छा गीत आपने बनाया है और लिखा भी खुद है और धुन भी आपने ही बनाया है जी <laughs> बनाने वाला तो परमात्मा है जी जी जी और हम तो निमित मात्र हैं यही सोचकर जो है ये सब कार्य करता हूँ ठीक है बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मुकेश जी बहुत ही अच्छी बातें हैं आप काम भी करते हैं और साथ साथ में फ़्री टाइम जब होता है तो आप इस तरह का आध्यात्मिक चिंतन करते हुए कुछ गीत आप लिखते हैं और कुछ बातें आपके जहन में आती हैं तो उसको कागज़ पे उतारते हैं फिर उसके बारे में सोचते हैं तो ये एक अच्छी आदत है आपके अंदर मैं चाहूँगा कि इस आदत को बनाए रखें और लोगों को इस तरह कुछ ना कुछ नई बातें ज़रूर दें ये मतलब एक और गीत आपके पास है जी जी बताइए उसके बाद ये गीत है कि हम जीवन तो जी रहे हैं लेकिन हमें एक दिन घर जाना है तो जिस प्रकार का हम जीवन जी रहे हैं लोभ लालच में जी रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह के वश चल रहे हैं तो इन चीज़ों से हमारा जीवन जो है दुख में बनता है नहीं, नहीं। और हमें एक दिन जब इस दुनिया को छोड़कर जाना है तो क्यों ना ऐसा जीवन जिये जो हमारे लिए भी सुखकारी हो और सबको हम सुख प्रदान करें नहीं, नहीं। तो इसी प्रकार से कुछ शब्दों को मैंने इन गीत में ढाला है तो ये मैं आपके सामने प्रस्तुत तो तो जी। करता जीता तन के सब दरवाजों में से एक दरवाजा खोल कर चलो आत्मा अपने घर तन के सब दरवाजों में से एक दरवाजा खोल कर चलो आत्मा अपने घर दौलत पाने के लालच में पाप कर्म क्यों कर रहा धर्मराज के कोड़े खाने से भी ना क्यों डर रहा पाप पुण्य का अपना खाता देख ले आँखें खोल कर चलो आत्मा अपने घर तन के सब दरवाजों में से एक दरवाजा खोल कर चलो आत्मा अपने घर तन का सुख है पल दो पल का इसका लालच छोड़ दे काम क्रोध और लोभ मोह की गर्दन तू मरोड़ दे सतयुग में जाने के लिए गुणरत्नों से झोली भर चलो आत्मा अपने घर तन के सब दरवाजों में से एक दरवाजा खोल कर चलो आत्मा अपने घर पवित्रता के रास्ते पर तू हर पल आगे बढ़ता जा बिना रुके और बिना थके तू परम शिखर पर चढ़ता जा मंजिल तुझको मिल जाएगी देखना अब तू इधर उधर चलो आत्मा अपने घर तन के सब दरवाजों में से एक दरवाजा खोल कर चलो आत्मा अपने घर धन्यवाद मुकेश जी बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है और Uh, काफ़ी जो है चिंतन आपका बहुत ही पॉजिटिव है लोगों को कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है आपके गीतों से तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते आपसे यही कहूँगा कि राजस्थान और गुजरात बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज मेरा सभी से यही निवेदन है कि अपना जीवन मौलिक जो नैतिक मूल्य जो है उनको आधार बनाकर हम जिए क्योंकि जिस प्रकार एक समुद्र में एक नाव जाती है तो उनको दिशा सूचक यंत्र उनके पास होता है जिसको हम कंपास बोलते हैं उसके आधार पर ही वो अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं तो जो नैतिक मूल्य हैं जीवन मूल्य हैं जो वो हमारे जीवन में हमें अपनी सही मंजिल की ओर ले जाने में एक कंपास का, का काम करते हैं दिशा सूचक यंत्र के रूप में काम करते हैं तो मैं यही चाहूँगा सबसे कि नैतिक मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाकर अपने मंजिल को प्राप्त करें चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुकेश जी मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस बात को अगर सुन रहे हैं जो मैसेज आपने दिया नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हुए अगर हम अपना जीवन व्यापन करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी अगर मूल्यों को छोड़कर हम एन केन प्रकार से अगर कुछ भी करते हैं उसमें हो सकता है कि आपको लग्जरीस लाइफ का अनुभव ज़रूर हो पैसा आए साधन जरूर आपके पास आ सकते हैं लेकिन जो सुख शांति वाली बात होती है शायद उससे आप वंचित हो जाते हैं या उससे आप बहुत दूर हो जाते हैं तो इसलिए बहुत ज़रूरी है भले साधन आपको कम मिले भले आपको धन कम मिले लेकिन अगर आप मूल्यों के साथ हैं तो आपसे बड़ा धनवान कोई और नहीं और आपके जीवन में जो सुख शांति और संतोष का जो धन आपके पास है उसे कोई भी छीन नहीं सकता तो ये बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर विचार ज़रूर करना है क्योंकि समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर हम इस मार्ग से थोड़ा सा हटते हुए जा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे जैसे या फिर आ, मुकेश जी जैसे लोग जो हैं हमें घड़ी घड़ी सूचित करते रहते हैं तो हमें फिर से अपने आप को सजाग करने का जागरूक होने का एक अवसर मिल जाता है तो मैं चाहूँगा कि आपके जीवन में आ, सदा शांति रहे प्रेम रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और मुकेश जी को दीजिए इजाज़त अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधु वन नाइन्टी सुनते रहो नमस्कराते रहो